सुना जाए अपने लोग भगवत मार्ग के उपासक है ये बात जीवन में याद रखने योग बात कह रहे हैं हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज सरल में जीवन के सार बात तुम्हें बता रहे हैं हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति का स्वरूप है किसी भी परिस्थिति में अपने प्रियतम का विस्मरण ना होना अगर ऐसी स्थिति लानी है कि किसी भी परिस्थिति में भगवत विस्मरण ना हो उसके लिए आवश्यक बात है आत्मसमर्पण प्रभु को अपने प्रभु को देखा है हम जानते नहीं कि प्रभु कैसे हैं, तो प्रभु के ही प्रतीक संत सदगुरुदेव में हम अपनी भावना करते हैं, ये हमारे प्रभु हैं। जैसे ये चित्रपट है इस पे हम भावनाएं तो कर रहे है हैं कि मेरे प्रभु राधा लाल है हम इन्हें सिंहासन में बिठाए हैं हम इनकी आरती करते हैं भोग लगाते हैं दंडोत करते हैं प्रार्थना करते हैं पर हमें अध्यात्म सुख मिलता है हम भावना से तो रहे ना अगर हम भावना ना करें प्रभु की यह प्रभु है तो सीसा है कागज है और परस्या है समझ रहे समझ रहे हमने भावना की मेरे प्रभु तो मेरी भावना पुष्ट होने लगी और एक दिन इसी भावना में आप देखोगे आपकी तरफ मुस्कुरा रहे आपको अनुभव होगा कि आपसे बात करना चाहते आपको अनुभव होगा कि इस तो साक्षात है क्या हुआ? भावना करते करते हमारी तन्मयता हो गई जो तन्मयता देह में थी विषय इंद्रियों की थी वो छूट गई इसमें भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण कौन हुआ आप विचार करते देखिए आप हुए या भगवान हुए या गुरु हुए या संत हुए इसमें इस स्पष्ट देखना भगवत प्राप्ति के प्रधान कारण आप हुए कहते भगवत कृपा वो तो सब पे है कोई ऐसा जीव नहीं जो प्रभु को प्यारा ना हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मां का बच्चा चाहे जितना गंदा हो लेकिन उसके हृदय का प्यार सिर्फ माँ ही जान सकती दूसरा के उसके हृदय में ये बात नहीं आएगी कि गंदा है ये हमारी तुम्हारी दृष्टि में उसके हृदय में उसके उसकी मेरा बच्चा है शायद है कि सबसे ज्यादा चिंता उसी गंदे बच्चे की होती हो क्योंकि नहीं पर क्या है? ऐसे भगवान को समस्त चराचर प्रिय है सब मम प्रिय सब मम उप जाए भगवान कहते सब मेरे से प्रकट हुए हैं सब कुछ है प्यार परि दृष्टि से देखें तो ये बात उनको अनुभव में आ जाएगी कि मैं उनको कितना प्यार करता हूं गलती हमसे हो गई कि हम ऐसे प्राण प्यारे प्रभु से विमुख होकर ब्रह्म बस अपने को स्त्री पुरुष मानकर अपने को जागतिक व्यवहार में सत्य मानकर बहुत चिंता छोड़ दिया अब हम जब भगवत मार्ग में चले तो हमें लगता है कोई मुझे भगवत प्राप्ति करा देगा इस बात से बिल्कुल सुलझ जाना जो हम कह रहे हैं भगवत प्राप्ति कोई तुम्हें करा देगा यह भ्रम छोड़ दो कोई तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराए क्योंकि भगवत प्राप्ति कराने से नहीं होती भगवत प्राप्ति करने की लालसा से भगवत प्राप्ति होती ऐसे कोई करा भगवान भी नहीं करा सकते हमें चाहिए नहीं तुम्हारी खड़े रहो तो हमें चाह नहीं है ना भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से जब प्राप्ति की चाह प्रकट हो जाती है और वो कृपा है सत्संग उक्त कृपा है शास्त्र स्वाध्याय पर उस सत्संग शास्त्र स्वाध्याय की कृपा भी तभी काम करेगी जब आप चाह करोगे मूल भगवत प्राप्ति के जब खोज किया गया कि भगवत प्राप्ति का मूल क्या है तो उसमें लगा मेरी है, कि मेरी चाह भगवान की कृपा है कोई नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कृपा नहीं क्योंकि मनुष्य शरीर भगवान की कृपा का प्रमाण है कि हम पर भगवान की कृपा है आपके ऊपर भगवान की कृपा दूसरा प्रमाण है कि साधु संघ मिला हुआ है तीसरा महामहिमा प्रमाण है कि मिला हुआ है, चौथा महामहिमा प्रमाण है कि आप उनके आत्म समर्पित हैं प्रगट में वो कभी क्या है जिससे हमें भगवदानंद की अनुमति नहीं होती भगवान की कृपा में कोई कमी बिल्कुल सुलझ कर अपने लोग बात कर रहे हैं तो बहुत एकदम इसमें ये नहीं कि हम बोल रहे तो आप नहीं बोल सकते आप बोल सकते हैं आप हमें वो बात बताए कि हमारे भगवान की तरफ से क्या कमी है हमारे श्री जी की तरफ से क्या कमी विचार करके बताए आपके ऊपर भगवत प्राप्ति की कृपा में हमारे श्री जी की क्या कमी है हमारे श्री जी की तरफ से क्या कमी है आपके पास कोई प्रश्न है इसमें कि अगर ऐसा होता तो श्री जी की कृपा का अनुभव करते वो आप आराम से विचार करके अपने घर के बैठे तो सत्संग है हृदय का सत्संग है एक होता जिसमें हम बोल रहे आप सुनो आप स्वीकार करो ना करो इसमें हम आपसे सुनना चाहते हैं आपका विचार कोई बच्चा है बच्ची कोई भी बोल सकता है आपको श्री जी की कृपा प्राप्त है आपको इस बात पर विश्वास है आपके ऊपर श्री जी की कृपा ही आप स्वीकार करते हैं अंदर से आप बताइए किसी को इस विषय में प्रश्न है कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा नहीं है आप कह सकते हैं आप मतलब इसलिए कह रहा हूं कि आप बोलिए मतलब तो आपके मन में हो तो आप उनसे लड़ सकते हैं इस समय आप उनसे लड़ सकते हैं कि ऐसा क्योंकि जिससे बच्चा है ना ऐसे गुरु का शिष्य होता है अब उग्रता नहीं धूर्तता नहीं वो एक धूर्तता अलग होती है आप उनसे अभी लड़ सकते हो क्योंकि महाराज जी ऐसा होता तो मानता कि मेरे ऊपर श्री जी की कृपा हमने आपको बताया कि श्री जी की कृपा का लक्षण पहला प्रमाण हमें मनुष्य शरीर मिला दूसरा प्रमाण जो महामहिमा में साध समागम मिला तीसरा प्रमाण हमें महामहिमा में श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वाष्ट मिला चौथा इस आश्रय में हम कहीं किसी भी तरह के सुकृत का चिंतन नहीं करते कि हमारे कोई सुकृत होंगे केवल कृपा ही कृपा अब आप अपनी कृपा की क्यों कर ले तो अभी भगवत प्राप्त हो जाए आपकी कृपा की कमी है या गुरु या श्री जी या संत की कृपा कभी आप हमें थोड़ा निश्चय करके बताए शायद हमसे कोई भूल हो रही हो हमारे चिंतन में हमें जो निज मंत्र मिला शरणागत मंत्र मिला श्रीम चतुराशी जी के पाठ की प्रेरणा मिली श्री राम वास करने का सौभाग्य मिला और हमें वृंदावनवास की उचित व्यवस्था मिली और हमें श्री जी के नित्य चिंतन के लिए प्रेरणा मिल रोज हम महापुरुषों के सत्संग सुनते हैं महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं अबोभा लोग जो भगवत भक्ति में चलना चाहते हैं वो तरसते हैं कि 5 मिनट मुझे साधु समागम मिल जाए और हमें समागम प्राप्त है अब कृपा नहीं ठाकुर जी कोई हमें डांटने वाला है? कोई हमें प्यार करके समझाने वाला है भगवत मार्ग में संसार में तो स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई तुम्हें डाट सकता है स्वार्थ यहां स्वार्थ एक प्रेम क्योंकि प्रभु के संबंध से है अब आखिरकार कमी का जो मुझे भगवत आनंद की अनुभूति होती होता क्या है साधक बहिर्मुख होने के कारण वो कमी अपने में ना देख के वो इष्ट की कृपा में कमी देखने लगता है गुरु की महिमा में कमी देखने लगता है आप बोलो ये वही निज मंत्र है जिसे हिताचार्य ने जपा ये वही निज मंत्र है जिसे सेवक जी ने जपा जिसे ध्रुदास जी ने जपा जिसे वृंदावन दास जी ने जपा बड़े बड़े रसिकों ने जपा वही निज मंत्र आपके अंदर लेकिन प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा क्या आप जप रहे हैं क्या आप निरंतर उसको जप रहे हैं क्या आप वैष्णव अपराध रित होकर जप रहे हैं क्या आप निज मंत्र को अपना प्राण बनाए कोई प्रश्न नहीं रह जाए क्योंकि उसी मार्ग से हम भी चल रहे कहीं जाने की इच्छा नहीं यह सोचे रोगी के कारण करने।, करने की चाह नहीं कोई कोई कोई प्रश्न प्रश्न नहीं नहीं जीवन में कोई प्रश्न नहीं। कोई चाहने। किसी और से बात जाने दो श्री जी से कोई चाह नहीं श्री जी से कोई चाह नहीं ऐसा हो जाए कोई अपने धर्म देखने के लिए जब अभी मोले सत्संग में भी आप बताते हैं कि मतलब अपने तरफ मत देखो श्री जी की तरफ देखो जी, इसमें हम ये हैं कि जैसे आप ऊपर की कृपा है मानते, आपको अनुभूति क्यों नहीं हो रही हमारा प्रश्न है आप जो बोले वो दूसरा क्षेत्र हो गया कि हम अपनी गलतियों की तरफ ना देख हम श्री जी की करुणा की तरफ देखें वो एक दूसरी लाइन हो गई हमारा जो यहाँ प्रश्न है कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा है तो भावे पक्का विश्वास है ना आप देख रहे हैं ना मतलब आपको इसमें है है है है कि मेरे पास की कृपा कृपा कृपा तो मुझे कर, का अनुभव क्यों नहीं हो रहा मुझे परमानंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही इसमें श्री जी की तरफ से करनी या अपनी तरफ से कमी है हम ये जानना चाहते हैं कि मन को करनी कारण जो भी मन है है है का छोड़ता नहीं तो जीव अब एक चीज़ कृपा से आपको ये आदेश मिला की कि आपकी जिब्ब्या हेल्थी रहे आपकी जिब्हा से किसी की निंदा ना हो आपकी जिद्या से प्रपंच वार्ता न हो ये बात कई बार अब इसमें थोड़ा आपको हट करना होगा कि अपने जिज्ञ्या से उच्चारण राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा आप अपने जिभ्या से वैष्णव निंदा न करें प्रपंच की वार्ता वरदाना करें राधा वल्लभ राधा वल्लभ जबरदस्ती कहावे तो आप देखें आप चमत्कार क्या होगा आप देखें जैसे हम लोग कह देते हैं कि भाई मन लगाना चाहते लेकिन मन नहीं लग रहा है मन लगना ना लगना यह आप खास बात नहीं हमारे ऊपर जो कृपा है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं खास बात ये समय जो हमें मिला है जो हमें सुविधा मिली है जो हमें सुंदर विवेक मिला है हम उसका दुरुपयोग न करके तो सदुपयोग करें तो सच्ची मानो हमें किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ेगा और इतना भगवदानंद होगा या पूछो मन विश्वास करो क्योंकि उसी माल से अपने लोग चल के आ रहे हैं अगर ये होता कि पता नहीं आनंद का अनुभव होता है कि नहीं तो हम आपको संशय में डालते हैं। आप चार घंटे एकांत में बैठिए कमरा बंद कर लीजिए और आप बोलिए राधा राधा उल्लम राधा राधा राधा उल्लम राधा अरे आप देखिए आपको क्या विवेक कैसा आता है कैसा ज्ञान आपको आता है जो आपको दिनचर्या में बताया जाता है कि आप ये आचरण ना कीजिए तो भगवान ने जब आपको मनुष्य शरीर दिया तो उसमें वो सामग्री दी है कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते दोनों बात जो अगर कोई कहता है कि मेरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को ऐसा जप में में लगा सकूं वारी में थोड़ा एक प्रमाद से अपना और उसी बात को बदल के हम एक घंटा चतुराशी जी का चीख के सामर्थ्य तो वही पुरुषार्थ तो वही अब इसमें थोड़ा आपको अपनी कृपा करनी होगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर कृपा करनी होगी इष्ट की कृपा आचार्य की कृपा धाम की कृपा भरपूर है आपके ऊपर देख लीजिए आप थोड़ा कृपा कर लीजिए जो आपको आदेश हो रहा है भागवती उसमें आप संशय मत दीजिए भगवत प्राप्ति का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ याद नाना इसके लिए दो बातें आवश्यक है हमारे जो प्रभु से विमुख करने वाली वार्ता दर्शन कथन श्रवण चेष्टा उसका हम त्याग कर दे उसे कहते हैं बैराग और अभ्यास जिससे हमें बार बार हमारे इष्ट का चिंतन बने स्मरण बने वो हम अभ्यास करे। भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो हमें कहना अब कौन भगवत प्राप्ति आपको करा सकता है हमें यह बताओ जैसे आपको निज मंत्र मिला माम आपको वाणीजी मिली आपको सेवा पद्धति मिली वृंदावन हम मिला अब आप असंतुष्ट किसमय हमें यह बता दें किस बात में संतुष्ट है आपको आनंद नहीं मिल रहा ना इसी में तो संतुष्ट है तो आपका मन आनंद में लग रहा है कि नहीं अगर आनंद में लग रहा होता तो यह प्रश्न खत्म हो जाता कि आनंद नहीं मिल रहा माना कि किसान को चार महीने बाद अन्न राशि मिलेगी लेकिन उसकी फसल उसको आनंद देने लगती अभी गेहूं का बीज बोया गया और किसान उसको खोद के देखने लगे कि अंकुरित होगा कि नहीं तो बीज नष्ट हो जाएगा वो जब हफ्ता दस दिन के बाद देखता है थोड़ा अंकुर हुआ तो उस अंकुरण के सहारे से फसल तो अभी नहीं मिली अंकुरण के सहारे से वो आनंदित होकर 6 महीने सेवा करता रहता है और 6 महीने में यदि कोई बाधा ना हुई देवी तो अन्न राशि का दर्शन कर पाता है एक साधारण किसान हमारे परमार्थ मार्ग में चलने पर थोड़ा संकुरन होने पर ही आनंद आने लगता है ये जो कोई कहे वो बहुत स्थिति में आनंद आता थोड़े में आनंद आता थोड़े में क्योंकि आनंद स्वरूप में जहां चित्त जुड़ेगा आनंद की अनुभूति होने लगेगी पर साथ में विपक्ष में माया है ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल निर्मल स्वतंत्र मार्ग है आप चलें विपक्ष में माया खड़ी है वो प्रतिपग आपको रोकने की चेष्टा करेगी पक्ष में भक्ति है वो प्रतिपल प्रतिपग आपको बढ़ाने की चेष्टा करेगी यदि आप माया पक्ष में आ गए तो आप भक्ति पक्ष के विरोध में हो जाएंगे आप प्रत्यक्ष देख लीजिए वो कौन सी बात है जो तुम्हें पचे नहीं रही तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं करे आप बैठे हो अपने घर के बैठे हो आप बताइए कौन सी बात है जो तुम्हें भगवान आनंद नहीं दे दे मेरी या आपकी अगर मेरी बात से तुम्हें भगवान आनंद की अनुभूति ना हो तो वो बात मुझे खड़े होकर बता दो कि यदि आपकी ये बात सुधर जाए तो मैं अभी भगवत प्राप्त हो जाऊं बोल अगर मेरे सु, जैसे उठा है कि भाई आप पे तो आप मेरी सुधार में बोलो कि महाराज जी अगर आप ये सुधार कर लो तो मैं अभी भगवत प्राप्त हो जाऊ हम जैसा महसूस करते हैं महाराज कि आप मन को लगाने की बात करते हैं साधना के करने की बात करते हैं और आप हमारे जीवन की व्यवस्थित भी पूरी व्यवस्था देखते हैं जी। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दंड का प्रावधान हमारे ऊपर नहीं है आपका नियम का प्रावधान आप समझा रहे हैं अब हम ये करें या ना करें इसके ऊपर किसी का बंधन या जोर नहीं है इसमें आप इसमें इस आपको अंदर की बात बतावे कि हमारी भोरी लाडली जो की में बात है अगर हमारे ऊपर केवल रुद्र भगवान की छाया होती तो तुम्हारे पुरिखा पानी पा पार जाते पर हम करें क्या करे हम यहाँ बोले उधर गए बस यही यही जो बात हो रहा है जहाँ एकदम वो आया ना भोली किशोरी तो एकदम सब खत्म अब हमें जब तुम दोबारा मिलोगे तो हम तुम्हारे चरणों की तरफ देखें तो, और कैसे हो तो महाराज जी अभी दो साधकों को आपने नियम दिया जी वो बराबर बैठ रहे हैं जी, तो उनके जीतकरण में पांच दिन में सात दिन में फर्क है बाकी कोई हम लोग उस बात को अब अब इसमें एक हमारी विशेष कमी है थोड़ी देर के लिए तो हम बड़बड़ा देते हैं आप देख रहे हैं इसके बाद जिससे हम बड़बड़ाएंगे हम उससे एकांत में मिलके के भैया को तो भगवत आगे को पर तो खड़ा हो रहा अब ये कमी में वो समझता है सामने वाला कि है कोई महाराज जी को हमारी जरूरत महाराज जी इस समस्या के क्या, क्या समाधान हमारे को भोजन की हमारे को रहने की हमको गर्म कपड़े की हमको सीटी क्यों चाहिए हमको हमको क्या भाव? हाँ। हमको क्या इसमें थोड़ा सा हमारे ऊपर ये दया दृष्टि करनी पड़ेगी कि यदि हमारे प्यार से तुमने सुधरे तो तुम और कभी नहीं सुधर आप कितनी बार हम लोग को इस बात के हाँ। की अब इसमें समस्या ये कि हमारा अंदर का जो सिस्टम है वो हमारे हाथ में नहीं तो है। तो फिर ये कौन ठीक अब ये ये लोग सुधार ले तो सुधार ले ले आ, तो कितने चांस देंगे हम कितनी बार हम हमको हाँ हम तो मरते दम तक चांस देते रहेंगे अब भागी जाओ तो, बात है तो क्या करें बात सब आपको भगवत प्राप्ति आपके चिंतन से होनी है ना तुम्हें तो ये देखना कि हमारे लिए क्या उद्देश्य है हमारे लिए क्या अब हमारा जीवन एक यंत्रव चल रहा है श्री जी की जब मौज है ना मालिक की जो चाह है ना वो मुझे जैसे चाह रहा वैसे अब आप हृदय को तो रजिस्टर है कि आपको दिखा दे भगवत कृपा से गुरु कृपा से ना हमें स्वेटर की चाह है ना हमें तुम्हारे गाड़ी घोड़ा की चाह है न हमारी व्यवस्था की चाह है पर ये कहने से थोड़ी बात तुम तो समझ जाओगे अब आपको सच्ची कहते हैं हजार बार कहते चाहे मुझे कोई तुम पादुका से बी मारो लेकिन मेरे हृदय में यह नहीं हो सकता कि तुम्हारा मंगल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता आपको हम बार बार अब देख पर सच्ची मानो हम ही हमारे हृदय में हम ही अभी जाकर उसको प्रणाम करें भैया तू भजन कर काय को जीवन बर्बाद कर रहा है काये को तो अपनी निष्ठा बिगाड़ रहा है पर अब धीरे धीरे समझ में यह आने लगा है कि इससे उसका पतक हो जाएगा इससे उसका नाश हो जाए इसलिए ना चाहते हुए भी, भी। हाँ थोड़ा कठोर बनना पड़ रहा है नहीं तो हमारे स्वभाव में गुरु कृपा से स्वामी जी की कृपा से इतनी बात नहीं कि कल इसने गाली दी थी आज हम इससे कर बात करें कल गाली दी थी आज इसे गले लगाए और आज इसे इतना प्यार करें कि ये कल की गाली देने वाली बात का संकोच भूल जाए और फिर मुझसे वैसे ही व्यवहार हंसकर उसे लगे की मैं इनके समान हूँ कहीं ना सोच पाए कि हमने कल इनको गाली दी थी इनको छोड़ोगा ऐसा मेरा है अब उसको मैं क्या करूँ अगर आप चाहो ती से हृदय से जुड़कर बहुत शीघ्र वहां पहुंच सकते हो जहां पहुंचना चाहे आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि हमारे स्वामी जी कैसी है प्रत्यक्ष में देखो दुष्टता बुद्धि की जो गुरु माता की तरह प्यार कर रहा है जो गुरु तुम्हें पिता की तरह सब व्यवस्थाएं दे रहा है जो गुरु की तरह तुम्हारे परम कल्याण की बात सोच रहा तुम उसी के विरोध चिंतन में बैठ गए विचार करो ये तुमको माया से तो की, बात है या आगे बढ़ाने की बात उनके, है, उनके पास पाते हैं और उनकी बड़ाई सुनते हैं तो भाई क्या बैराग्य क्या भावना क्या और जहां से हमें बैराग्य और भावना हो तो वहां हमें लगता है कि अरे यार तो ऐसा तुमने कल भी बताया था कि जितना वैभ हो जितना कुछ है सब भगवत स्वरूप है ये तुम नहीं जानते इसलिए त्याग के लिए कहा गया है और जब जान जाओगे ना तो यहां कुछ त्याग रहे केवल वही वो बना जब ये बात समझ में आ जाती ना तो चाहे राज पद पे बैठो चाहे फुटपाथ में बैठो उसके लिए कोई फर्क नहीं रहता फर्क साधना में है क्योंकि तुम राज हो, तो तुम्हारे लिए त्याग है लेकिन जो राग रही थे उसके लिए कोई शुभच्छा हो महंगी से महंगी वस्तु तो और सस्ती से सस्ती उसको केवल प्रभु और प्रभु का मिलास नजर आता है उसको ये सब पद नजर नहीं अब आपको लगता है बोले तो। हमारा तो ये त्याग करवा रहे हैं खुद उसे स्वीकार कर रहे हैं खुद इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी स्वामिन की इच्छा है तुमसे इसलिए त्याग करवा रहे कि तुम्हारा उसमें राग है तुम राग हो आओ स्वामिन की इच्छा में इसलिए अब उसको थोड़ा सा सुलझना थोड़ा सा समझना होगा आज हम जो आपको बताना चाहते हो कि भगवत प्राप्ति आपके चिंतन से होगी आप अपने मन को बार बार ध्रुव में लगाएं। जो समय आप बाहरी बातों में रहते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति से ना मिले चाहे वो जितना बड़ा भजनानंदी हो जो आपके इष्ट धर्म के विरुद्ध वार्ता करता हो चाहे कितनी ऊंचाई पर बैठा हो यदि आप उससे मिलेंगे तो आपकी उपासना पद्धति में फल पड़ जाएगा आपकी भावना में देखो फर्क पड़ गए, क्या होगा इसका जो पहले धरा थी उससे भी बुरी धरा आ जाएगी क्योंकि शासन खत्म तो मन चाहता क्या था यही चाहता था कि कोई डांटने वाला ना हो कोई शासन करने वाला बस इतनी अभी आप हटो स्वतंत्र हो गए ना तो बस यही चाहता है मन और अभी अभी आपके ऊपर पूरा भय है अगर 11 बजे रात्रि के आओगे तो तुम एक बार काम होगी कि भले रासलीला देख के आ रहे कहीं ऐसा ना हो कि 11 बजे आए इस बात से कांट लग जाए समझ रहे एक शासन है एक भय है कि जरा सी मेरी हरकत गई तो सभा में गाली मिलेगी में ये सौभाग्य से मिलता है शासन ये सौभाग्य से मिलता है कि कोई मेरे ऊपर शासन करने वाला हो और मन बुद्धि क्या चाहते इनसे बचना चाहते हटना चाहते कि कोई शासन करने वाला न हो मैं मनमानी आचरण कराऊं और जीव का नाश कर दूं सुरु वैद्य बचन विश्वास के आसा। आपको किसी कृपा की जरूरत नहीं आपके ऊपर इतनी कृपा है ये हम प्रमाणित कर रहे हैं आप केवल अपनी कृपा अपने ऊपर कर लीजिए बस इतनी कृपा की जरूरत है ना आपको गुरु की कृपा की जरूरत है ना आपको शास्त्र कृपा की जरूरत है कौन से है जो आप जानते हैं नहीं जिससे आपका कल्याण इतने सब बैठे अगर महीना भी जुड़े हुए हो गए तो उत्तर हमें ले पड़ता। दे देते देख लो स्रोत उत्तर तीन चार लगातार उत्तर उसमें आ जाते तो हमें लगता है कि जो रोज सत्संग सुनते हैं उनमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि प्रश्नकर्ता का उत्तर देना पड़ता वो अपने आप उत्तर आ जाता है एक एक से जो बात हृदय ने कही सारी बातें महाराजी आप कहते हैं कि मन से ही बंधन मोक्ष मन को प्रभु मेला ये थोड़ा कठिन लग रहा है इसलिए लग रहा है कि हम मन को मय स्वरूप में ले गए तो उसकी जलन हम बर्दाश्त नहीं कर पाते अगर हम इसे बार बार लगावे वही तो अच्छा। कई बार हमने से कहा कि भैया ये जो अखंड तुम्हारा 24 घंटे ट्रांजिस्टर बजता रहता है इसको बंद करके एक दो घंटे सुनो निज मंत्र का चिंतन करो थोड़ा अंतर्मुख हो हाँ जी हाँ और जब देखा तो वो चल ही रहा है जिसे अपने पास भी वहां चल तो ची जाता था कि अंतर्मुख कब होगा अब अंतर मुख हुआ नहीं अंतर का आनंद हुआ नहीं। तो रुको रुकोगे कहे से मन को बिना सुख, बिन मन बिना सुख सुख मन मन होई आंतरिक हुए रुकने वाला नहीं और बिना अंतर के चिंतन से आपको आंतरिक सुख मिल नहीं सकता जैसे बाहरी सुना तो आप जाओ ये सुनना आपके लिए दो तो कौड़ी का है बाहर निकलते मनी राम ऐसा जाल भेलेंगे कि सब एक साइड में और इसको अंदर लेके यदि मनन शुरू कर दो तो अभी अभी उदास चिंता आने लगेगी अभी लगने लगेगा कि ये जीवन का जो प्रधान उद्देश्य है वो तो सिर्फ मेरे ही चिंतन से प्राप्त होगा पक्का समझ लो पक्का किसी की भी कोई कृपा भगवत प्राप्ति में आपका ये सहयोग नहीं कर सकती कि ये, ये ले श्री जी दे तो दिया श्री जी का नाम दिया कि नहीं दे श्री जी का नाम दिया श्री जी की वाणी दी बीसों वर्ष की शासन में बैठे दिया ना मंत्र दिया ना है? कुछ आनंद आया अंदर क्यों क्योंकि अंदर का चिंतन नहीं आप हर वो बात बाहरी देख ले जिससे भगवत प्राप्ति मिलती लेकिन आनंद क्यों नहीं क्योंकि आज्ञा पालन में उसको लगता है मैं बहुत विद्वान हूं बहुत विद्या का मतलब जानते क्या होता है विनय जैसा विद्वता बढ़ेगी वैसे विनय आता जाएगा और विद्या का मतलब क्या है विद्या का नाश हो जाना विद्या उसी कहते जो विद्या का नाश कर दे विद्या वही है जो विनय प्रदान विद्या विनय ददा ना विनय है ना विद्या का नाश हो तो विद्या का है विद्या पढ़ी कर दो फिर को अपमान नारायण विद्या विद्या भैया आपको सुधरना है ना भगवान को सुधरना है ना गुरु को सुधरना है भगवान तो बिगड़े बिगड़े है उनको तो सुधारने की ताकत किसी की है नहीं और गुरु वो जाने उनका काम जाने सुधारना आप आपको है दृष्टि आपको सुधारनी यदि आप दृष्टि सुधार लो तो चाहे गुरु में देख लो चाहे भगवान में देख लो दोनों बातें एक ही है चाहे देखो अखंड मंडलाकार दर्शनम इन तस्मय चाहे देख लो कि सर्वम खल विदम्ब्रम्हेनास्तिक ना चाहे इष्ट में देखो चाहे गुरु में देखो एक ही परम वो तुम्हारा विषय है बोले हमें दिखा दो तो ये दिखा देना अगर कोई दुकान की चीज होती तो हम चाहे भीख मांग के मिलता हम ला के खरीद के तुम्हें पवा देते पर वो जब तक तुम रोगे नहीं लालसा नहीं कर करसंग में आएगा श्री बालकृष्ण दास जी के कल या परसों में एक भरी सभा में विद्वानों की सभा में बालकृष्ण दास जी ने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण दर्शन क्या हो सकता है इतनी विकलता हुई वृंदावन में तो विद्वान जो संत जन थे उन्होंने निर्णय करके कई विद्वानों ने कहा कि स्वप्न में दर्शन हो सकता है या ध्यान में कलियुग में साक्षात दर्शन नहीं होता अरे तो गए। इसी जीवन प्रभु के लिए प्रभु प्रभु साक्षात नहीं बहुत विकल हुए फिर वो अपने गुरुदेव के पास गए जिनसे दीक्षा ली कल बताए उनसे कहा कि भगवान क्या श्री कृष्ण का साक्षात मिलन हो सकता है आंसू चल रहे थे। बोले ऐसे ही रहे तो तुम जैसे चाहोगे वैसे मिलोगे श्री कृष्ण से। तब तो उनके हृदय में परम शीतलता हुई कि गुरु के गुरुदेव ने कहा जैसे तुम होना कि आंसू चल रहे हैं तो हो कृष्ण कृष्ण बोल रहे जैसे चाहोगे वैसे कृष्ण से मिल लो जैसे चाहो जब चाहोगे तब मिलोगे तब उन्हें शांति गुरु की कृपा से उनके हृदय में बात आई मुझे श्री कृष्ण अब भी मिलना चाहो अब भी लेकिन कैसे बोले जैसे तुम्हारे आंसू चलने से पिकल हो श्री कृष्ण को कोई किसी बल से नहीं मिला सकता आज तक कोई महात्मा ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें श्री कृष्ण से मिला दू कोई उदाहरण बता ला। जब कहीं कभी नरसिंह मेहता जी गाली दे रहे ठाकुर जी को जो तो तुम्हारी बुआ थी वो तुम्हारा फूफा था उससे मिल गए और हमें क्या कभी क्यों नहीं मिले एक प्रेम से जीझो और खीजो जैसे अपने प्रीतम के सिवा कोई नहीं ठाकुर जब नहीं प्रकट होता ना तो फिरते ठाकुर सबसे श्रेष्ठ भक्तों में गोपी जन्म देखो श्री कृष्ण के लिए कितना विकल कैसी उनके अंदर भाव श्री कृष्ण प्रभु ऐसे मिल जाए दिखाओ पिस्तौल दिखाए मिलाओ ऐसा तो है ही नहीं बोले तुमने हमको शिष्य बनाया है तो मंत्र दिया उपासना भगवत प्राप्ति करो तो माने तुम गुरु नहीं तो नहीं गुरु तुम कर्जा का कर्जा खाएगा तुम्हारा अरे भाई मंत्र दिया उपासना है करो नहीं गुरु हो तभी हो कि भगवत साक्षात अच्छा हो यार अगर ऐसी कोई वस्तु होती कि ये तो हम दे देते दे उसमें कंजोसी नहीं पर वो केवल तुम्हारी चा मिलेंगे तुम्हारे रोने से मिलेंगे तुम्हारे तड़पने से मिलेंगे तुम उनके लिए तड़पो मिल जाएंगे उनके लिए तड़पो तो सामने जिनसे कह रहा हो भगवत साक्षात्कार कराओ ये वो वही है तुम्हें अनुभव में आ जाएगा उन्हीं में देखने लगोगे हरिव्यास देवाचार्य गुरु श्री भट्ट देवाचार्य में ही दिखा कि विराजमान कम चौबीस वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा और राधारा श्री भट्ट देवाचार्य पहली बार भी दिखा देते आप विचार कीजिए पहली बार देते दे भैया प्रिया प्रीतम बैठे क्यों रगड़ो रगड़ करो व्याकुलता पैदा हो रो तड़पो तब कहीं जाकर तभी दोस्त इतने कठोर ठाकुर हैं, दिन तक तर। दोस्तों मिल गया था, तड़पन बिकलता तो चलो उतनी नहीं तो इतना तो हर समय नाम जब कर रहे हैं तो आप देखो आनंद मिल गया, ये दौड़ भाग इधर उधर क्यों थोड़ी देर गा भजा ले बैठ के तुमने कान राधा वल्लभ राधा वल्ल कितना होंगे ऐसे नहीं बैठा जा रहा कुर्सी अपने कमरे कुर्सी पर बैठे थोड़ी देर सुनो, सुनो करो, करो, तो तो गाय वगैरा है दोस्त तो सबके साथ मिलकर हरी हरी घास पाली फिर एकांत तो में बैठ के जुगाली करती फिर वही दूध आदि और रस आदि बनता ऐसे हम जुगाली नहीं करते भर तो लिया ये सत्संग हो लिया अब जुगाली नहीं करना फिर और भर लिया वो सब अपच हो गया बेकार हो गया कोई बात, मतलब भैया समझ लो भगवत प्राप्ति आपकी कृपा से आपको होगी प्रभु की तरफ से कोई कृपा में कमी नहीं और गुरु की तरफ से कोई कृपा में कमी नहीं आप हमें बताओ अगर इन बातों में कहीं आपको संशय आप थोड़ी कृपा आप कभी नाम ना छोड़ो आप ऐसे लोगों से मत मिलो जो आपकी इष्ट निष्ठा गुरु निष्ठा धाम निष्ठा की निष्ठा में आपको पक्का समझ लीजिए माया वो सब भेजेगी जिससे आपका परमार्थ प्रेम मार्ग छूटे अगर आप कहीं ऐसे लोगों से मिले तो हम क्यों रुकते? रोकते हैं आप क्यों रुकते? हम कोई इसलिए थोड़ी रोकते कि कि द्वेष करते हो एक बूंद दवा डालते जो हमारी हजार बोतल काम नहीं करेगी उनकी एक गुण काम कर जाएगी क्यों क्योंकि उसी वार्ता से तुम्हारा पतन होगा माया ऐसी बात में। आपको गुरु मंत्र दे रहा उपासना दे दे रहा सब भाव दे तक भाव नहीं बना। चलती है वो बात वो एक मिनट में एक शब्द बोल दे अरे स्वामी जी ने कहा है कि बिना गुरु के मुक्ति तुम कहां फंस गए सब बात रद्दी और माया है बिना अनुशासन के ये मन कभी अंकुश में किसी के नहीं आया वो साफ गंदे आचरण करवा लेता जिससे की तरफ चलना भी हमारे हृदय में नहीं आता कि उत्साह बन जाए कि हम प्रभु के मार्ग में चले धैर्यपूर्वक आज के इस समय के सत्संग का साल आप अपने ऊपर कृपा कीजिए प्रत्येक पल आप प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाइए यही आपकी कृपा होगी जो आपको निर्देशन मिले प्राणपंथ से बिल्कुल बहरे और अंधे बनकर चल दो अगर श्री जी ना मिल जाए तो हमें बता हम कह रहे हैं ऐसे नहीं चलना आप जो उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके अंदर गुरु निष्ठा नहीं है आप धैर्य पूर्वक बैठ करके देखिए एकांतिक आंतरिक बुद्धि से कोई ऐसा साधक बताइए जो गुरु निष्ठा से युक्त न हो भगवत प्राप्त तो हो में बता दीजिए आप आचार्य चरणों में यदि विश्वास करें तो आप नौका पे बैठे हुए श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका नौकागर सुख दर्द निकल विश्वास तो कीजिए आप गान करते महिमा तेरी कहा कौन श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे कहा विश्वास है हित ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात ना तरु माया पंथ में फिरे भी टककर वो भटकाना चाहती माया को आप अपने बुद्धि बल का आश्रय लेकर भटकते कब तक भटकोगे बोला तो बैठ जाओ किसको भगवत प्राप्ति करने कौन तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा हृदय की वस्तु है और वो आपके चिंतन से होगी कैसे भगवत प्राप्ति होगी एक श्लोक में भगवान करें अभ्यास योग युक्त चेत सा नाम्य पुरुषम शाश्वतम दिव्यम निश्चित पुरुष पुरुष पुरुष दिव्य प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी यदि वह ऐसा अभ्यास कर ले कि चिंतन न लेन हजारों बार चर्चा हुई कि आप चिंतन न छोड़िए आप प्रभु का चिंतन जब आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो संशय कैसा अविश्वास कैसा ये, ये भागदौड़ कैसी हम कह रहे हैं उसके पास नहीं बैठना आप उसके पास तो किस लाभ के लिए आप कभी निज मंत्र में तनमय हुए कभी चतुराशि जी के पद के चिंतन में डूबे क्या होगा इससे होगा क्या यही दशराएं आएगी तिलक मिटाल दिया वो तिलक लगा लिया कभी ये भेद बदल दिया अरे बाहरी परिवर्तन से क्या होगा चिंतन तो परिवर्तन नहीं कर रहे बैठ जाओ एक जगह चिंतन परिवर्तन कर लो होगा सब कुछ होगा आप बैठ तो जाओ थोड़ा निष्ठा तो करो वही पागलपन वही मन बुद्धि के अनुसार चलना इसे होगा क्या आनंद से सोचो आपको श्री जी ने कितनी करुणा की संसार के आदमी केवल इस बात में मारे घूम रहे कि उनको भरण-पोषण हो जाए। केवल इतने? नहीं बोले नौकरी कर रहे किस लिए बोले कपड़ा लगता वास और खान पान बोले बोले इतनी जिंदगी के लिए वो पैर की तरह मेहनत कर रहे है। गालियां सुन रहे हैं इसमें तो आपका उसके विषय तो आपको सोचना भी नहीं कि हमारा भरण पोषण कैसे? देखो लाडली लाडलीजू सर्दी आने के पहले कम्बल भेज देती है अगर हमें बहुत सर्दी पड़ रही है तो बेचारे जो नौकरी पेशा वाले नहीं खरीद पाते होंगे वो ऐसी व्यवस्था हमारी श्री जी सब कर रहे हैं श्री जी तो कर रहे जिनका महल वही तो कर रहे हैं हम आप तो वही बैठे हुए आप तो, तो हम जाते है क्या बाह जाते तो है तो लाडलीजू कर रहे प्रेमानंद कहीं नहीं है बोलो कहीं हमारे आप बताओ तो कहीं ये बताओ कि भाई हम दस लोगों से मिलते कि भाई व्यवस्था कीजिए हमारे साथ को। आज तक अगर जवान में निकला हो कि व्यवस्था कीजिए कम्बलों की सर्दी हो बहुत बढ़ रही स्वेटर की व्यवस्था कर हमें तो सुनने को मिलता है कि 200 आ गए कम्बल लगता है कि पहले से सर्दी नहीं आई और पहले से भेज दिया लाडी जो कितनी कृपाल ला जिसलिए मनुष्य मारा मारा घूम रहा है वो व्यवस्था आपके पास मारी घूम रही आप हमें बताओ इसमें अगर कोई बेमानी वाली बात कोई ऐसा मेहनती आदमी नहीं जो रोज आधा लीटर अपने परिवार को अलग अलग दूध देता हो आधा लीटर में चाय पानी या एक लीटर में पूरे परिवार के और तो हमारे परिवार के हर बच्चे को आधा लीटर दूध मिलता है नहीं मिलता, आप देख लीजिए हर व्यवस्था श्री जी की तरफ से हमारी केवल कमी हो रही हम केवल श्री जी का चिंतन नहीं कर इसीलिए हम पतित हो रहे मतलब कहां जाओगे जहां जाओगे तो चिंतन करने से आनंद मिलेगा या स्थान से अगर उधर तो वहां भागना पड़ता है अर्थ प्राप्ति के लिए बहुत भगत पटाने पड़ते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए तुम्हारे यहां भगत आके तुमको पटा रहे हैं कि हमारी सेवा स्वीकार कर लो और क्या चमत्कार दिखोगे जिसके लिए जगत तुम्हारा घूम रहा हो जगत की हर वस्तु तुम्हारे शरण में आ रही कि मुझे स्वीकार कर लो मुझे अपनी सेवा में रख लो भूल मत करो नहीं बाद में पसताना होगा बहुत बढ़िया अवसर है केवल आपको एक बात करनी प्रियालाल का चिंतन करना चाहे वाणी पाप से चाहे निज मंत्र से चाहे लीला गायन से चाहे नाम कीर्तन से ये आपको आप ये समाल लो भगवत प्राप्ति आपको निश्चित ही है क्योंकि भगवत प्राप्ति बाहर से नहीं आती क्यों चल के आ रहे प्रिया, प्रिया, प्रिया। किसी को भी भगवत प्राप्ति होती हृदय निकुंज से है हृदय निकुंज में प्रिया प्रीतम आ तो जिधर देखो निकुंज है वो बंबई में बैठा है तो निकुंज है गढ़ा में बैठे बैठे सेवक जी पूरा निकुंज का पहले वृंदावन नहीं आए पहले वृंदावन वहां गया गढ़ा में श्री सेवक जी महाराज ने पूरा वैभव देखा प्रिया प्रीतम का फिर वो वृंदावन आए प्रिया प्रीतम का नित्य बिहार गढ़ा पहुंचा क्यों नाम बल से देखा सब पूरा नित्य बिहार भाई सावधान रहो अंतर के चिंतन को सुधारना है कहीं आप ये जो बहिर्मुक्ता का व्यवहार करते हैं इसका बिल्कुल त्याग कर दीजिए क्या मिलने वाला है इससे आप बोलो अशांति तो मिलती रास्ते में कोई भी संत किसी अन्य संप्रदाय तो कि तुम्हें कोई भगवत प्राप्ति करेगा आप निश्चित भगवत प्राप्ति है विश्वास मान लो बड़े बड़े संतों के दर्शन किए बड़े बड़े महापुरुषों से मिले सबका उपदेश यही हुआ चिंतन करो चिंतन करो बिना चिंतन के कोई कोई भगवत प्राप्ति आपको नहीं करा सकता यह गंगा और यमुना दोनों की की किनारे की बात कह रहे हैं गंगा के किनारे की बात कह रहे हैं यमुना किनारे की बात कह रहे हैं सन्यास की बात कह रहे हैं वैष्णव की बात कह रहे हैं बिना आप पूरे सिद्धांत देख लो गीता भागवत उठा देख लो भगवान सर्व समर्थ आदेश कर आप चिंतन करो आप अपने आचार्य परंपरा से आपको श्री जी ने जोड़ा तो आप आचार्य परंपरा के अनन्य बनो अगर हमारा मन श्रीजी के चरणों में अनन हो गया तो क्या गोरी घोरी ऐसी कठोर है जो हमें मिलेंगे नहीं, हमारे दुर्गति देखेंगे कैसे ऐसा हो सकता पर ऐसे जैसे कृत्य होते हैं गुरु अपराध वैष्णव अपराध फिर लाडलीजू इतनी करुणामय होते हुए भी उधर से बांध कर लेते हैं अगर सिद्धांत से चलो कि जिनके द्वारा लालजी जो आपको दुलार करा रहे अगर आप उनसे प्यार करोगे तो चाहे जितने बड़े अपराधी हो आपको निश्चित श्री जी मिलेंगे क्योंकि अपनापन है ना और अगर आप उनकी अवहेलना कर दें लाली जो के जन है फिर लाली जी मांग कर जाएंगे फिर लालजी की ताकत ने के मना दें वही मनाएंगे जिनसे आपने जिनका अपराध किया है वही रसिक जन जब पुनः लाललीफ करोणा दृष्टि मांगेंगे कि आप पुनः की तभी होगा ये सिद्धांत मनमानी कर रहे हैं ऐसा कोई सोचे ना कि ऐसे ऐसे क्यों ले बोले देख लो करके देख हमें तो जलन होती है इसी बात मरा मरा मार उसको दिखाई नहीं देना जैसे एक अंधा आदमी ना कुएं में गिरने जा रहा हो उसे जबरदस्ती खींचा जाए वो समझे किसी स्वार्थ से घसीट रहे तो उसको जलन होती गया अगला कदम गिरा मरा मरा ऐसे दिखाई देता गया, गया माया ने घसीटा ले गई अब फिर रोकेंगी इससे फिर नाना प्रकार की वासनाओं के जाल में लचाएगी तब ये लौट नहीं सकता क्योंकि समय बर्बाद हो गया उत्साह नहीं रह गया अब वो वहां पे वर्ष हो जाए उसको सामने वाला समझता है कि मतलब कोई न कोई तो है ऐसा है ये स्वार्थ जो मेरे द्वारा चलता है एक कुत्ता गाड़ी के आगे चल रहा था पीछे से गाड़ी है वो समझा कि अगर मैं न चलू तो गाड़ी ही नहीं चलेगी थोड़ी देर में उसको भ्रम पक्का लगा कि नहीं मेरे से गाड़ी चल तो उसने सोचा मैं हट जाता हूं अभी गाड़ी खड़ी हो जाएगी हट गया गाड़ी चली गई तब उसका भ्रम चला गया इरादा के लिखुन ये श्री का जस श्री जी से चल रहा है ना मेरे से चल रहा है ना आपसे चल रहा है आपको किसी जैसे उसको कभी लगता है ना कि मैं बहुत बड़े का विद्वान हूँ मेरी प्रभुता से सब चल रहा है 25 पीले बैठे तो इससे लोग प्रभावित हुए 25 है नहीं 5000 बैठ जाओ अगर श्री जी ले चाहेंगे ना तो कोई घास दान ले वाला नहीं जो लाइन में बैठ के एक एक रुपया मांगो तो भी घास दान ले संसार बहुत चतुर संसार है और लाली जी जब चाहेंगे ना तो चाय पीले उतार के पैंट शर्ट लो तो भी वो जेब में आके डाल जाएगा क्योंकि सारा खेल उनका है यहाँ किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर थो काम थोड़ी चल रहा श्री जी से भाई व्यक्ति के प्रभाव को तब माने जब जा जाके कोई प्रभाव करे यहां अपने लोग तो अपने कमरे में मौज ले रहे घर बैठे सब कुछ आ रहा है तो मेरी लाडली जो का महल लाडली व्यवस्था करे यार इतना बढ़िया अवसर मिला है श्री जी ने चित्त जोड़ो यही भगवत प्राप्त भगवत प्राप्ति कोई आकाश से नहीं उतरती चित्त जोड़ती आनंदित है उमा राम गुरु गुरु की बात कहता उमा राम सब हित मात बंद अगर आप पूरी तर्मेता से प्रभु को भजोगे तो उनकी हाथी के पैर में सबके बंजे समा जाते हैं श्री जी के गोरे चरणार्थ में सब गुरुओं की कृपा लुट रही गोरी-गोरी के चरणों का आश्रय ले लो उनका चिंतन करो किसी की कृपा की जरूरत नहीं है जो जो जरूरतें होंगी तुम्हारे सामने आके तुम्हें दे जाएंगे, कि दे जाएंगे ये ले रहे हैं, आप केवल प्रिया चुके चरण ऐसे भटकते घूमोग हसी के सिवा कुछ नहीं होगा कोई कृपा करने वाला नहीं है क्योंकि कृपा वहीं से प्रकट होती है बसंत में सहजा बुद्ध सौख्याराम श्री राधिका चरण रेम सब प्रेम सिंधु में जुड़ोगे ना तो। कान पकड़ के ऊपर बोले लेने बड़ा दोस्त बोले ले कर कृपा अब उनको चाहिए श्री जी की कृपा श्री जी को सिद्धांत से, से चला ले बोले कर कृपा बोले हम हाई पावर में पहुंचे हम श्री जी से प्रार्थना करें कि हे गोलीशोरी तेरा सुमिर नच छूटे बस ये कृपा तू कर दे देष जो जहां कुछ होना आप तुम देख लो हमें और किसी की कृपा नहीं चाहिए ये जो इधर उधर मांगे हैं ना वो कृपा कर दो कृपा कर कौन सी कृपा भैया राधा राधा बोलो सब कृपा तुम्हारे चरण चूम लेंगे और भजन ना करो तो हम पक्की बात कहते हैं गुरु के गुरु गुरु, गुरु के गुरु गुरु के गुरु, के, गुरु सब करके देख लो बाद में तुमको ही अपराध हाथ लगेगा क्या अपराध हाथ लगेगा अश्रद्धा हो जाएगी लिखित ले लो मतलब थोड़ा मतलब लिखित ले लो हमसे अश्रद्धा हो जाएगी और लगेगा कि यार क्या आप के करो, करो, तो आप के गली चलते मुस्कुरा के कृपा कर देंगे गली चलते देखा मुस्कुरा आप निहाल हो जाओगे आज कृपा हो गई क्योंकि भजन हो रहा है श्री कृपा का स्वरूप क्या भजन भजन नहीं हो रहा तो सब मांगते लोग कुछ कृपा ले और अपराध से बनेंगे कुछ कृपा इसीलिए हम शेर की तरह दरते केवल इसीलिए भजन तो नहीं है पर श्री जी के चरणों का आश्रय पक्का है सब एक तरफ हो जाओ सब खिलाफ हो जाओ जितने भी जो कुछ परंपरा सब फिर भी हम शेर की तरह दरते हैं क्योंकि गोरी भोरी किशोरी के चरणों के सिर्फ हमारा कोई आश्रय नहीं वही हमारे गुरु है गुरु ही हमारे श्री जी है श्री जी और गुरु जी हमने कभी दो नहीं माना हमारे यहाँ जो पादुका रखी साक्षात श्री जी की पादुका है हमारे गुरु जी साक्षात श्री जी है, है आज तक हमने इसमें कृपा हम करो कभी हमने श्री जी से नहीं के के हमारी पर कृपा करो मैं तो इतना ही मांगा कि तुम्हें भूलू ना तो कृपा तो आगे पीछे और लौकिक और पारलौकिक सब कृपाए नाच रही है इ परलोक सकल सुख पावत मेरी सौ कृष्ण गुण संचित चार्य चरण की बात है ना आप देख लीजिए कौन सी बात की कमी है लाडली जो किस बात की कमी रखती है आप अपना चिंतन इस, इतना खोल के कह रहे जाओ श्री जी का चिंतन नहीं करोगे तो धक्का मार के भगा दिए जाओगे जहां जाओगे चाहे काका गुरु हो चाहे पापा गुरु हो पक्का समझ लो तुम्हें तो खुल के कह रहे चाहे नाराज हो चाहे कोई प्रसन्न हो श्रीजी का चिंतन करोगे तो तुम्हारे घर आकर कृपा न कर जाए तुम्हें तो बता देना श्री जी का चिंतन नहीं तो चार दिन के बाद तुम्हें धक्का मार के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा क्योंकि जितने भी आशिक हैं श्री जी के वो सिर्फ श्री जी के यंत्र हैं यंत्रवत चलते हैं मेन प्रधान श्री जी के चरण है श्री जी का चिंतन करो तो देखो आप जाओगे वो भीनी दृष्टि से आपकी तरफ देखेंगे उतने में निहाल देंगे प्रधान श्री जी का चिंतन खूब छक के एकांत में बैठे भजन करो आस रखो केवल श्री जी से कि लाड़ी जो आपका सुमेलन न छूटे बस वो रसिक सेवा करानी है रसिकों का संग देना ये सब श्री जी की तरफ से होगा वो आप सब करा हमारा केवल लक्ष्य होना चाहिए श्री जी का संग्रहण फिर आप देखो क्या आदमी के